देवी भागवत नवम स्क भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान भगवान नारायण कहते हैं नारद देवी षष्ठी और मंगल चंडी का का यथागम उपाख्यान कह चुका अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैंने सुना है तुमसे कहता हूँ सुनो ये भगवती कश्यप जी की मनसा कन्या अथवा मन जानने की विषय होने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात है आत्मा में रमण करने वाली सिद्ध योगिनी इन वैष्णवी देवी ने तीन युगों तक परब्रम्ह भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देख देखकर इनका जरतकारू नाम रख दिया साथ ही उन कृपानिधि ने कृपापूर्वक इनकी अन्य भी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और वहाँ से भूमंडल और पाताल में पधारी मन को मुक्त करने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती है भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती है भगवान विष्णु की ये अन्य उपासिका है अत ये लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं राजा जन्मेदय के यज्ञ में इन्हीं की सत प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी अत इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगनी पड़ गया विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका ना एक नाम विषहरी है इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी शंकर से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञान युता कहते हैं ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई है मुनिवर जगतकारु बड़े महात्मा पुरुष थे उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था जगतकारु मुनि योगी थे विश्व उनकी पूजा करता था अतः उनके यहाँ ये जगतकारु प्रिया नाम से विख्यात हुई जगत जगतकारु जगद मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग शैवी नागेश्वरी जगतकारु प्रिया आस्तिक माता विश्वहरी और महाज्ञानयुता इन बारह नामों से विश्व इनकी पूजा करता है जो पुरुष पूजा के समय इन बारह नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता जगत्कारु जगदौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भाग भगनी शैवी नागेश्वरी दत्ता जगतकारु प्रियास्तिक माता विषहरे च महाज्ञान सा पठे तस्ती तंशोद जिस सेनागार में नागों का भय हो जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हो नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्ठित हो वहाँ भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं है जो नित्य का पाठ करता है उसे देखकर नाग भाग जाते हैं दस लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया वह विष्व भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है वह नागासन गतल्प तथा महान सिद्ध होकर अंत में भगवान विष्णु के साथ अहरनिश क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है